परमादरणी अनंत समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं श्री महाराजश्री के श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशाह वंदन भगवान की रस भरी मधुमरी कथा से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे सांवरे सलोने सरकार के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं अपने आराध्य की ही अनेकानेक झांकी देख करके आप सब के भी पावन चरणों में मैं कोटिशाह। वंदन करता हूं विश्व में जितने भी आस्तिक दर्शन हैं ईश्वर को मानने वाले दर्शन वह वा सब स्वीकार करते हैं कि सृष्टि के रचयिता परमात्मा है जो आप सृष्टि देख रहे हैं इसको बनाने वाले परमात्मा है और वही इसका पालन करते हैं वही इसका संहार भी करते हैं हमारे यहां तो और भी इससे ज्यादा हम लोग बढ़ गए परमात्मा इस सृष्टि को बनाने वाला पालन करने वाला संहार करने वाला ही नहीं है अपितु परमात्मा ही इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है अभिन्न निमित्तोपादान कारण का आयु अभिप्राय उ सृष्टि बनाता भी वही है और जिस मैटर से वो बनाता है मटेरियल भी वही है ध्यान देने की बात यही है कई दर्शन जैसे हमारे मुसलमानों का दर्शन है और ईसाइयों का दर्शन है उसमें और भी कई विलक्षणताएं हैं उनके यहां खुदा बनाने वाला तो है गॉड बनाने वाला तो है रक्षा पालन करने वाला भी वो है प्रार्थना से वह रक्षा करता है किंतु वहां बनने वाला वो नहीं है अच्छा अब ध्यान दीजिए अपनी ओर जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है उसने सृष्टि को बनाया है और बनाया ही नहीं है वह बना है तदैच्छत एको हम बहुश्यामी प्रजाए वही एक से अनेक के रूप में बना है तो परमात्मा कैसा है परमात्मा का स्वरूप क्या है बोले सचिदानंद में है सत चित और आनंद स्वरूप परमात्मा है तो जो परमात्मा सत चित आनंद है वह परमात्मा यदि सृष्टि के रूप में होगा तो क्या दुख रूप हो जाएगा क्या मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कोई धर्मात्मा विद्वान धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति यदि कुछ रचना करना चाहता है कुछ बनाना चाहता है तो वह मधुशाला नहीं बनाएगा वह पाठशाला बनाएगा यज्ञशाला बनाएगा सत्संग भवन बनाएगा उसकी रचना दुष्ट नहीं हो सकती है उसकी रचना अमंगल का हेतु नहीं हो सकती मंगल का हेतु होगी तो जब कोई धर्मात्मा विद्वान भक्त व्यक्ति सृजन करने की कल्पना करता है चाहना करता है प्रयास करता है तो उसका आयास प्रयास या होता है कि सब लोग आकर के सुखी बने आनंद में रहें तो जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई है परमात्मा इसका रचयिता है तो वह दुख रूप संसार कैसे बनाएगा तो यह निश्चित है कि संसार दुख रूप नहीं है निश्चित रूप से बात ध्यान दीजिएगा जो भगवान का बनाया हुआ संसार है वह दुख रूप नहीं है अपित्व दुख रूप वह है जिसका सृजन हमने किया आप कहेंगे हमने सृजन किया है वह दुख रूप कैसे नारायण इस दुख रूप को समझने के लिए ही गुरु चरणों की आवश्यकता है पूरे के पूरे जीवन को एक एक क्षण को कैसे महोत्सव बना दिया जाए कैसे आनंद में परिणत कर दिया जाए यह कला गुरुजनों के पास में होती है एक एक क्षण को कैसे मधुर बना दिया जाए क्योंकि समय परमात्मा से जुदा नहीं है स्थान परमात्मा से जुदा नहीं है व्यक्ति परमात्मा से जुदा नहीं है तो जब ये सब जुदा नहीं और परमात्मा सुख रूप ही है चित रूप ही है आनंद रूप ही है तो नारायण ये दुख आ रहा है यदि हमारे जीवन में तो नासमझी के कारण अज्ञानता के कारण मूढ़ता के कारण अविश को मिटाने का काम परमात्मा करते हैं कई बार मैं देखता हूं कि अपना प्रीतम सामने है और यदि हम नहीं पहचान पाते तो दुखी होते हैं कि नहीं होते मुझे स्मरण है एक बालिका को प्रहलाद बना दिया गया जिससे हम लोग कथा करते हैं तो आजकल झांकियों का बनाने का क्रम हो गया है वह बालिका अठारह उन्नीस साल की रही होगी किंतु देखने में बहुत सुंदर थी और अवस्था उसकी नहीं लगती थी इतनी बड़ी है तो उसके घर वालों का मन था कि इसको बना दिया जाए प्रहलाद अब जब प्रहलाद उसको बनाया गया और प्रहलाद बनकर वह संकीर्तन कर रही थी अपने मित्रों के साथ जो वजह से प्रहलाद करते हैं और जब नृसिंग भगवान प्रकट हुए तो नृसिंग भी बनाना होता है अब नृसिंघ भगवान प्रकट हुए और लीला हुई उसके बाद में प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान की गोद में बैठते हैं और गोद में बैठाला गया जब उस बालिका को नृसिंह भगवान के तो उसकी मां बड़ी नाराज हो गई उस मां ने कहा कि इस बाबरी छोरी को भी कम से कम ये सुद्ध होनी चाहिए कि किसकी गोद में बैठ रही है गोद में बैठना अपराध है उसने बहुत इशारा किया कि इस गोद में मत बैठो उस बालिका ने ध्यान नहीं दिया अपनी मां की बात पर बाद में व्यवस्थापकों को नाराज होने लगी तुमको कुछ खबर होना चाहिए किसी बालिका को ऐसे गोद में बैठालते हैं नाराज हो रही थी और बुलिस निगोड़े को भी सर्व नहीं आई जो महाराज बैठे नृसिंग भगवान बने हुए बैठे थे इसने पैदा दिया। इतने में महाराज क्या हुआ कि उन्होंने अपना मुखौटा हटाया तो कोई दूसरा नहीं उस बालिका का बाप ही था वो शर्मा गई कि ये तो हमारे पति हैं तो अब देखिए अज्ञानता के कारण मुखौटा पड़ा है मैं बाद में चिंतन करने लगा कि मुखौटा पड़ा होने के कारण अज्ञानता के कारण ना समझी के कारण दुख वेदना अपमान उपेक्षा आदि भाव उपस्थित तो हो रहे थे अगर इसको पहले पता होता कि हमारा पति है इस बेटी का बाप है तो उसके मानस में ये बात नहीं आती हम लोग तो कोई भी घटना घटती है उसके पीछे कुछ न कुछ दर्शन खोजा करते हैं चिंतन चलता रहता है तो नारायण यही दशा हम सबकी है ये जो हम दुखी हो रहे हैं पीड़ाग्रस्त हो रहे हैं अशांत हो रहे हैं इसके पीछे संसार हेतु नहीं है नारायण अपनी मूढ़ता अपनी अज्ञानता अपनी नासमझी है अब देखिए ये निश्चित तो हो गया कि नासमझी के कारण दुख है अज्ञानता के कारण दुख है तो अब इस दुख का निवृत्ति का हेतु भी खोजना पड़ेगा कि कैसे इस दुख से छूटे ना समझ तो है तो कहा व्यक्ति के जीवन में गुरु चरणों में जाना चाहिए जब वह गुरु चरणों में जाएगा तो सच्चाई का बोध हो जाएगा इसलिए एक बड़ा सुंदर उपाख्यान जो कल मैंने निवेदित कर रहा था आत्मदेव का आप लोगों ने श्रवण ही किया था यह उत्तम नगर में रहने वाला आत्मदेव घरद्वार छोड़ा तो सही उसने आप इस कथा को बहुत सावधानी पूर्वक सुनिएगा उसने घर द्वार छोड़ा और ऐसा वैराग्य चित्त में जगा ऐसा वैराग्य चित्त में जगा कि शरीर को छोड़ने की भी कामना हो गई किंतु तो नारायण वह सकाम भाव लेकर के भाव रख रहा था उसको भगवान की प्राप्ति के लिए उत्कंठा नहीं हुई थी उसको पुत्र प्राप्ति की उत्कंठा थी तो यति मिलने के बाद सन्यासी मिलने के बाद गुरु मिलने के बाद भी उसका कल्याण नहीं हुआ नहीं तो होता यह है कि गुरुजन मिलने के बाद कल्याण हो जाना चाहिए किंतु कल्याण क्यों नहीं हुआ कारण क्या है कारण यह है कि उसको कल्याण की भावना ही नहीं थी हमारे एक महात्मा कहते थे जैसे कोई बंबई से ट्रेन चले दिल्ली के लिए वह निश्चित रूप से दिल्ली तक ट्रेन जाने वाली है किंतु तो यदि कोई यात्री दिल्ली न जाना चाहे उसका गंतव्य बड़ौदा हो जाए कोटा हो जाए मथुरा हो जाए तो ट्रेन का कोई दोष है क्या इसमें कि ट्रेन ने दिल्ली नहीं पहुंचाया ट्रेन का दोष नहीं है यात्री का दोष है कहां जाना चाहता है वो वैसे ही सद्गुरुदेव अनंत सुख की यात्रा कराने के लिए आपके जीवन में समुपस्थित हैं किंतु आपने सदगुरुदेव का उपयोग क्या किया आपने उनसे चाहा क्या हमको कई लोग मिलते हैं रुदन करते हुए कि हमको महाराज श्री जैसे गुरुदेव मिले यदि मैंने उनसे चाह प्राप्त करना चाहता तो परमात्मा मिल जाता किंतु मैंने उनसे घर मांगा लोग हमें कहते हैं कि मैंने उनसे घर मांगा मैंने उनसे बेटा मांगा मैंने उनसे बेटी मांगी जो जो मांगा सो सो उन्होंने दे दिया हमने बेटा मांगा तो बेटा मिल गया संपत्ति मांगी तो संपत्ति मिल गई सुविधाएं मांगी तो सुविधाएं मिल गई सम्मान मांगा तो सम्मान मिल गया किंतु जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला एक हम और गारंटी की बात आपको कहें मेरा तो अनुभव है आप घबराइएगा नहीं संसार से यदि आप ये चीजें मांगोगे तो हो सकता है संसार आपको दे दे किंतु यदि वह देगा तो फंसने के चांस हैं और यदि वही वस्तु आराध्य से मिलेगी गुरुदेव से मिलेगी तो निश्चित रूप से एक न एक दिन वही वस्तु आपको वैराग्य करा देगी और भगवान की ओर ले जाएगी कारण क्या है सदगुरुदेव का संकल्प होता है वह देते समय जानते हैं कि यह वस्तु नश्वर है नष्ट हो जाने वाली है अमंगल का हेतु है दुख का हेतु है किंतु इसको मांग रहा है नहीं देंगे तो इसको पीड़ा होगी तो दे तो देते हैं किंतु मूल में संकल्प होता है कि इसको वैराग्य हो राग रंजित हुआ हो या उसकी कामना नहीं है मुझे स्मरण है कि मैं जिस महात्मा की सेवा में रहता था वो महात्मा बड़े विरक्त और गंगा के किनारे वर्षों रेत में सो करके जीवन बीता और अन्य क्षेत्र का भोजन मिला तो भोजन भी वैराग्य वाला स्थान भी ऐसे भूमि में रहने वाला संयोग ये बदना, बदला कि वो छोड़कर स्थान वृंदावन में आ गए महाराज श्री के चरणों में और हमारे पूज मान जी महाराज ने जिन्होंने करुणा करके शरीर को महाराज जी की गोद में बैठा दिया उन्होंने क्या किया कि जहां महाराजश्री रहते थे जिस बिस्तर पर सोते थे जिस कुर्सी पर बैठते थे वो सारे हमको दे दिए वह कमरा भी दिया कि इसी कमरे में रहो वह बिस्तर भी दिया कि इसमें रहो वह सारी सुविधाएं भी दें कि इसमें रहो हम बड़े खुश हुए इतने खुश हुए कि पहले बात तो महाराज जी की सुविधाएं हैं महाराज जी की उपयोग की हुई वस्तु है इसलिए भी सम्मान का भाव था और दूसरा व्यक्ति जो रेत में सोता रहा उसको बिस्तर मिल जाए तो उसका भी महत्व तो था संयोग यह बना कि वह महात्मा जिनके साथ में रहता था उनके साथ मैं जब में जब महाराज वो वृंदावन में आए तो अभिमान के कारण समझ लीजिए नासमझी के कारण समझ लीजिए अविवेक के कारण समझ लीजिए मैं उनको ले गया अपने कमरे में और ले जाकर के मन में भावना तो ये थी कि बताऊं कि आपके पास रहता था तो रेत भी मिलती थी सोने को और इनके यहां ये भैब है ऐसे ढंग से रहते हैं वो महात्मा उस कमरे में बैठे नहीं अब देखिए ओ महात्मा उस कमरे में बैठे नहीं बाहर सीढ़ियों में आकर के बैठ गए बिना बिछाए पर और मानजी महाराज का नाम लेकर के बोले सौ साल की उम्र ऊपर है उनका नाम लेकर के बोले ये तुमको कैद करना चाहता है मैंने कहा कैद कैसे करना चाहता है बोले इतनी सुविधाएं तुमको ये दे रहा है कि इससे ज्यादा तुमको सुविधाएं कहीं नहीं मिलेंगी तो चाहे लड़ोगे चाहे झगड़ोगे रहोगे यहीं कैद हो गए अध्यात्म की उन्नति और हो गई ये वैभव के चक्कर में मती फंस गई तुम्हारा पतन हो जाएगा अब वो महात्मा ये कह करके चले गए हमको तो नींद ना आए मैंने जाकर पूज्य मान जी महाराज के चरणों को पकड़ करके कहा कि आपका उद्देश्य क्या ऐसा है क्या कि इसको इतनी सुविधाएं दे दें कि इसको कहीं दूसरी जगह सुविधा न मिले आपके पास में ही रहे तो हंसने लगे और हंस करके बोले बाबरे नहीं हमारा मन ये नहीं है तुम घर छोड़कर निकले हो तो अध्यात्म तक पहुंचो हम तुम्हारे विरोधी नहीं है तो हमने कहा किस उद्देश्य से तुमने दिया तो उन्होंने बताया कहा कि मुझे लगा कि तुम इसके पात्र तो हो वहां रहोगे तो सद्बुद्धि होगी तो हमने कहा क्या मैं फंस जाऊंगा इसमें क्या हमारी उन्नति हो जाएगी बोले हमने दिया है और हम ही संकल्प करते हैं कि तुम्हारे चित्त में इसका कभी महत्व तो नहीं होगा आप देखिए उस महापुरुष का संकल्प और आज भी चित्त की ऐसी दशा है कि यदि हम वृंदावन से निकलते हैं तो यह आशा लेकर के नहीं निकलते कि दोबारा वहां जाना है इस शरीर का जहां जैसे प्रारब्ध हो ये अठारह साल लगभग उस स्थान में रहते हो गए तो ये उस महापुरुष का संकल्प तो मैं निवेदन कर रहा था किसी संसारी से कोई संसार की वस्तु मिलेगी तो फंसने के चांस होंगे और यदि किसी विरक्त से गुरुजन से कोई वस्तु यदि मिलेगी तो वह वस्तु ही आपको आज नहीं तो कल वैराग्यशाली बना देगी और जब वस्तु से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तो आप निश्चित अध्यात्म के उत्तराधिकारी बनेंगे अध्यात्म की संपत्ति किसी व्यक्ति की बपौती नहीं है आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा किसी की बपौती नहीं है जो अध्यात्म की संपत्ति को ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा वह अध्यात्म की संपत्ति उसकी हो जाएगी ये बिल लिखने से काम बनेगा नहीं संसार की संपत्ति में यदि कोई लिख करके बिल बनाकर चला जाए कि हमारे न रहने के बाद या संपत्ति उनकी होगी तो निश्चित रूप से आपके देश के कानून के आधार पर वह वस्तु मिल जाएगी उसको किंतु तो ज्ञान की महाराज कहीं भी बपोती नहीं हो सकती कहीं लिखने से मिलने वाला नहीं है ज्ञान ज्ञान मिलेगा आपके जीवन में वैराग्य की पात्रता से आपके जीवन में वैराग्य हो और वैराग्य के लिए बहुत सजग की बात आपके सामने बोल रहे हैं अनुकूल परिस्थितियों में वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा आप यदि वैराग्य चाहते हैं तो ऐसे स्थान पर रहिए जहां प्रतिकूल व्यवस्थाएं हों आपके मन के अनुकूल व्यापार करने वाले व्यक्ति के साथ से कभी वैराग्य नहीं राग उत्पन्न होगा अटैचमेंट उत्पन्न होगा हमारे पूज्य महाराज महाराजश्री सुनाते थे कि बाबा के पास में पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास में जिनको भगवान मानते हैं हमारे महाराज महाराजश्री ऐसे महात्मा के पास ऐसे विलक्षण विलक्षण लोग थे गाली देने वाले उपेक्षा करने वाले अब आपको हम क्या बताए ऐसे ऐसे दुष्ट लोग थे कि बाद में बाबा की हत्या ही कर दी सेवक ने मारा अब देखिए ऐसे लोग होने के बाद भी बाबा से यदि कोई कहता था कि आप ऐसे लोगों को अपने साथ क्यों रखते हो? इनको हटा दो तो बाबा कहते थे इनके बीच में रहने से वैराग्य व्यवस्थित बना रहता है ये देखिए वैराग्य अनुकूल परिस्थिति में बिल्कुल नहीं जगेगा आप बुरा मत मानिएगा जितने यहां बैठे हैं सत्संग के पिपासु बन करके कहीं ना कहीं जीवन में विपरीत अवस्थाएं आई हैं अपने मन के अनुकूल जब व्यापार नहीं हुआ तब हम अध्यात्म की ओर दौड़े अगर हमारे मन की चाहना के आधार पर मन की अभाव के उसको कभी ना हो मन को अभाव तो शायद आप सत्संग में नहीं आते ये धारा आपको वैराग्य की ओर तब ले जाएगी जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए इसलिए विपरीत परिस्थितियों के बारे में दो बातें मैंने कल कही थी आपको एक विपरीत परिस्थितियां आती हैं प्रारब्ध से और एक विपरीत परिस्थितियां आती हैं परमात्मा से तो जो परमात्मा के द्वारा विपरीत परिस्थितियां आती हैं वह हमको परमात्मा की ओर ले जाएंगी यदि विपरीत परिस्थिति आने पर आप सत्संग से जुड़ जाते हैं संत से जुड़ जाते हैं भगवंत से जुड़ जाते हैं तो विपरीत परिस्थिति परमात्मा के द्वारा भेजी गई है ये बिल्कुल ध्यान रखिए उस परिस्थिति की कभी उपेक्षा मत करो उससे गृहणा मत करो परिस्थिति देने वाले को गाली मत दो किसने अगर परिस्थिति ऐसी नदी होती तो हम ऐसे कैसे बढ़ते उसने तो हमारा कल्याण कर दिया क्योंकि जो वस्तु जो व्यक्ति जो स्थान आज नहीं कल छूटने वाले ही हैं और जो वस्तु स्थान छूटने वाले हैं यदि वह छूट जाएंगे तो रोना पड़ेगा और यदि छोड़ देंगे तो रोना नहीं पड़ेगा छूटने और छोड़ने में बहुत फर्क है किसी कोई वस्तु मानो हमारे पास ये छोटा सा कपड़ा है तोविल है कोई जबरदस्ती हमसे छीन ले तो मुझे पीड़ा होगी किंतु यही वस्तु हम किसी व्यक्ति को दे दें कि लो भाई ये तुम अपने पास रखो हमको जरूरत नहीं है तो हमको पीड़ा नहीं होगी तो संसार में व्यक्ति स्थान वस्तु ये सब छीन जाने वाले हैं आप नहीं छोड़ोगे तो काल छुड़ा देगा शरीर भी छूट जाने वाला है वो भी ले लेने वाला है समय तो यदि हम छोड़ना प्रारंभ कर दें तो कोई ले जाए उसमें क्या दिक्कत है इसलिए ध्यान दीजिएगा वैराग्य बहुत आवश्यक है और वैराग्य जब चित्त में होता है तभी गुरुजनों के वाक्य हमारे जीवन में उत्थान के कारण बनते हैं मैं कई बार देखता हूं वेदांत की प्रणाली को लोग रट लेते हैं और रटने के बाद वो कहते हैं कि हमको मन मन को निग्रह करने की जरूरत नहीं है मन तो मारा दृश्य है मैं दृष्टा हूं उसमें काम आए क्रोध आए लोभ आए मोह आए मैं तो केवल साक्षी भाव से देखता हूं तो आप ध्यान दीजिएगा ये साधन आपको पतन की ओर ले जाएगा उत्थान की ओर ले नहीं जाएगा साक्षी भाव क्या है कैसे है ये गुरुजनों के माध्यम से पता चलेगा ये रटने से काम बनने वाला नहीं है कि हम साक्षी भाव हैं कई बार असी ब्रह्म तुषी ब्रह्म के साधन पतन के कारण बनते हैं हमको मालूम है कि जिन लोगों के जीवन में संयम नहीं है जिन लोगों के जीवन में मर्यादा नहीं है वह ऐसे ऐसे वाक्यों को बोल करके लोगों को कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं तुम भी मौज में रहो हम भी मौज में रहेंगे इससे साधन बनेगा नहीं आप गुरुजनों की ओर से देखिए मैं भी एक कल ग्रंथ पढ़ रहा था शुरू आ गए हमारे महाराजा श्री से किसी ने पूछा कि महाराज जी जिन बातों को आप बोलते हो जिन बातों को आप बोलते हो मुझे कई बातें ऐसी लगती हैं कि आपके जीवन में नहीं है किंतु उसके बाद भी आप बोलते हैं महाराज श्री ने कहा कि हमारे जीवन में यदि नहीं है तो ये हमारी कमी है तो शास्त्र के अर्थ को हम गलत नहीं कर सकते हैं शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो हम बोलेंगे मैंने पढ़ा हमने कहा ये महापुरुष की वाणी है हम लोग सोचते हैं कि जो हम करते हैं उसी को शास्त्र सम्मत बना दें। यदि कोई पूछता है तो प्रयास करते नहीं ये हमारा शास्त्र सम्मत व्यवहार है हमने ये संग्रह अपने लिए नहीं दूसरे के लिए किया है यह पतन का कारण है हमारे महाराजा श्री से किसी संत ने पूछा कि आप कहते हो कि संत को आश्रम नहीं बनाना चाहिए आपने क्यों बनाया तो महाराष्ट्री ने यह नहीं कहा कि हमने नहीं बनाया कह सकते थे कि हमने नहीं बनाया भक्तों ने बनाया है मैं तो रहता हूं उन्होंने कहा यह गलती हमने की है तुम ये गलती मत करना यह गलती हमने की है यह गलती तुम मत करना यह गुरुजनों की लीला देखिए यह सही दिशा देने का साधन है तो मन पर संयम करना जरूरी है और वैराग्य की भी आवश्यकता है आपको यदि वैराग्य नहीं होगा तो परमात्मा भी यदि आपके साथ में होंगे तब भी आपको ज्ञान नहीं दे पाएंगे वैराग्य की कसौटी आपको चाहिए आपको हम एक नहीं कई प्रमाण दे सकते हैं कपिल भगवान स्वयं देवूती के गर्भ से उत्पन्न हुए और जब तक देवूती को वैराग्य नहीं हुआ तब तक भगवान ने ज्ञान नहीं दिया अर्जुन भगवान के सखा हैं मित्र हैं स्वजन हैं परिवार के हैं जब तक संसार से वैराग्य नहीं हुआ और वह गुरु शरण में नहीं गया तब तक, तक ज्ञान नहीं दिया अरे कहां तक कहें परीक्षित भगवान के सहोदर हैं हमारे महाराज श्री परीक्षित को सहोदर ही बोलते थे क्यों सहोदर क्यों हैं परमात्मा के सहोदर हैं परीक्षित क्योंकि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित रहे और उत्तरा के गर्भ में रक्षा करने के लिए भगवान भी गए और जब दोनों एक गर्भ में गए तो सहोदर हुए कि नहीं हुए सहोदर हुए एक साथ एक गर्भ में रहने वाले हुए किंतु वो भगवान ने तब तक परीक्षित को ज्ञान नहीं दिया जब तक वह वा वैराग्यशाली नहीं बने 60 साल की उम्र में जब उनको 60 वर्ष की उम्र थी साठ वर्ष की उम्र में जब परिस्थितियां ऐसी बनी विपरीत और स्थापित हो गया शरीर अब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उन्होंने ज्ञान दिया तो वैराग्य की परम आवश्यकता है इसलिए आप लोग कभी देखिएगा स्वर्णकार हो या लुहार हो ये पहले लोहे को या स्वर्ण को गर्म करते हैं और जब जानते हैं कि अब इस दरातल पर गर्म हो गया है किसको जो आकृति हम देना चाहेंगे वो दे देंगे उस समय प्रहार करके या शस्त्र आदि लगा करके अस्त्र आदि लगा करके उनको कैसे आकार दे देते हैं वैसे ही सदगुरुदेव का वाक्य सदगुरुदेव की कृपा हमारे जीवन में रहती है और वह महाराज प्रतीक्षा में रहती है कि कव इसके अंतकर्ण में वैराग्य हो और हम ज्ञान भर दे वह चाहे माध्यम किसी को बना दे माध्यम कोई बनाया जा सकता है किंतु होती वह गुरुदेव की कृपा ही है माध्यम बना करके हमारा कल्याण कर रही है यह बात हमारे चित्र में बनी रहे और यही दशा हुई आप गोकर्ण के चरित्र से और दुंदकारी के चरित्र से परिचित हैं दुंदकारी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी दुंदकारी ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि पिता को वैराग्यशाली बनने में मजबूर कर दिया पिता के चित्त में ज्ञान था ज्ञान का अभाव पिता के चित्त में बिल्कुल नहीं था आप या हम उससे ज्ञान को अर्जन करने में इस जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं द्वितीय इव भास्कर शब्द का प्रयोग है सर्ववेद विसारदाह शब्द का प्रयोग है कर्मकांड कर्म में निष्णात व्यक्ति था वो कर्म की कमी नहीं थी विद्या की कमी नहीं थी धन की कमी नहीं थी किंतु तो यदि कमी थी तो वैराग्य की कमी थी सत्संग की प्राप्ति में हेतु आपका धन नहीं बनेगा सत्संग की प्राप्ति में आपका परिचय हेतु नहीं बनेगा आपकी प्रतिष्ठा हेतु नहीं बनेगी यदि सत्संग की प्राप्ति आपको होती है उससे जो ज्ञान मिलेगा उसमें हमारा वैराग्य ही उसका हेतु बनेगा आपका धरातल कितना मजबूत है आपकी वैराग्य की स्थिति कितनी मजबूत है आप सुनिएगा कई बार आपने महात्मा सुना है इस कथा को कई बार सुना होगा आपने आज जब बच्चे ने ऐसी कठोर वाणी कही मुझे तो कई बार लगता है जब अपने स्वजन अपने चिंतक लोग आपकी उपेक्षा करने लगे तो समझना कि भगवान की कृपा अवतरित तो हो रही है आप कहोगे भगवान की कृपा अवतरित तो क्यों हो रही है यदि आपकी उपेक्षा नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको उससे वैराग्य न हो और वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान को धारण करने का स्थान पात्र नहीं बनेगा अब महाराज जब ऐसी परिस्थिति मनस्थिति बनी वह व्यक्ति वैराग्यशाली हुआ और ऐसा वैराग्य जगह ऐसा वैराग्य जगह पद से प्रतिष्ठा से धन से वैभव से सबसे महाराज वैराग्य जगह स्वयं उनके वाक्य हैं कि यह सुख इंद्र को नहीं है चक्रवर्ती राजा को नहीं है तो कहा सुखी कौन है बोले मुने हैं एकांत जीवी ना मुनि है जो एकांत जीवी है वह सुखी है और इतना ही नहीं मैं तो कई बार महाराज ये चिंतन करते हैं बैठकर के एकांत में कि अपने से छोटे के प्रति भी आयु में छोटा हो अभी मैं किसी से पूछ रहा था हमारे आश्रम में एक सज्जन ने कहा कि मैं अमुक व्यक्ति से बड़ा हूं मैं उससे श्रेष्ठ हूं मुझे कहा गया कि अमुक व्यक्ति से वो श्रेष्ठ हैं तो हमने कहा श्रेष्ठता का, का परिणाम क्या है क्या नाप बनाई है कि इस मामले में श्रेष्ठ है देखिएगा देहूति ने वैसे तो कई विचारधाराएं चित्त में आपके आएंगी जब इन प्रसंगों को हम अभिव्यक्त करेंगे व्यक्त करेंगे देहूति मैया का बालक है कपिल उसको गर्भ में रखा है और उसको गोदी में खिलाया है उसके प्रति गुरुत्व का भाव आ जाए थोड़ा कठिन है अरे अपने साथ में रहने वाले व्यक्ति के साथ भी गुरुत्व का भाव नहीं आता है सखावा का भाव आ जाएगा प्रेमी का भाव आ जाएगा किंतु वो गुरु हैं ये भाव आना बड़ा कठिन है और जो गोकर्ण गाय से उत्पन्न हुए हैं किसी स्त्री के द्वारा प्रकट नहीं हुए एक दृष्टि द्र, एक से देखा जाए तो पशु बालक है एक दृष्टि से देखा जाए तो गाय पशु है पशु से उत्पन्न होने वाला बालक आज उसके सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगे एक विद्वान और व्यथित तो हो जाए पैर पकड़ करके हे दया सिंधो हे करुणा सिंधो मामुद्धर दया निधे इस महाराज मोह से इस दुख से मेरा उद्धार करो ये अंतकरण की विनम्रता का ही द्योतक है अंतकरण में जब आप अभिमान लेकर के जाओगे तो सदगुरुदेव की कृपा अवतरित होने वाली नहीं है अंतकरण में विनम्रता का भाव हो ऐसा विनम्रता का भाव हो ऐसा विनम्रता का भाव हो कि हम इससे हर मामले में छोटे हैं ये हमसे बड़े हैं और जब ये भाव आएगा तभी दीनता आएगी चित्त में तभी विनम्रता आएगी चित्त में आज इस विद्वान ने जो सर्वशास्त्र के जानकार हैं आज इस विद्वान ने एक पशु के बालक को पैर पकड़ लिया आप कहोगे पशु के बालक को क्यों कह रहे हो नारायण गो तो पशु ही है किंतु पैर पकड़ लिया और कहा कि आप हमारा उद्धार करो उद्धार शब्द का ही प्रयोग है आप मेरा कल्याण करो और जो महाराज इस बात को कहा कल्याण करो मैं एक बार बैठ करके पढ़ के पीछे देख रहा था कि गोकर्ण जी महाराज भी घर में रहते थे दुंदकारी भी घर में रहता था आत्मदेव जी भी घर में रहते थे तो यह उपदेश गोकर्ण जी ने पहले क्यों नहीं दिया जो आज अपने पिता के सामने आत्मदेव के सामने जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं पहले भी कह सकते थे पिताजी छोड़ो ये बच्चे की ममता छोड़ो इस पत्नी की ममता छोड़ो इस घर की ममता चलो हम लेके चलते हैं हरिद्वार आपको अरे हमारा बड़े बड़े संतों से परिचय है हम बड़े बड़े संतों के चरणों में जाते हैं आपको लेकर चलते हैं आप अध्यात्म की ओर बढ़ो पहले कभी नहीं कहा क्योंकि जमते थे इसके पहले यदि कहेंगे तो कोई असर होने वाला नहीं है वह समझा देगा कि घर ही तीर्थ है क्योंकि तो आत्मदेव कोई सामान्य विद्वान नहीं है यति के सामने भी अपने प्रवचन से उन्होंने मना दिया कि गृहस्थ श्रेष्ठ है हम ग्रहस्थ में जाकर रहेंगे आज जब ये बात आई तब महाराज अब समझ गए कि अब यदि हम कोई बात बोलेंगे इसलिए मैंने निवेदन किया था गुरु चतुर किसान है और चतुर किसान अपने बीज को कभी व्यर्थ में नहीं बोता है बीज वहां डालता है जहां वह अनंत गुना होकर के मिलेगा इसलिए कभी ध्यान दिए होंगे आप जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास ज्ञान था विद्वान थे वैराग्यशाली थे किंतु तो जब तक उनको सत पात्र नहीं मिला तब तक अपने ज्ञान का बपन नहीं किया और जिस दिन उनके पास नरेंद्र पहुंच गए उन्होंने देखा कि यह ज्ञान का पात्र है इस नरेंद्र को यदि हम ज्ञान देंगे तो लाखों के काम आएगा और एक सामान्य व्यक्ति को यदि हम ज्ञान देंगे तो हो सकता है अपना कल्याण करके चला जाए लाखों का कल्याण करेगा इसलिए महाराज योग्य व्यक्ति योग्य सदगुरुदेव योग्य पात्र की प्रतीक्षा में रहते हैं और जहां योग्य पात्र मिला पहले उस पात्रता की तैयारी करते हैं कारण क्या है पात्र गंदा हो आपके पास सोने का कटोरा हो किन सोने के कटोरे में मल लगा हो गंदगी भरी हो यदि आप उसमें अमृत भी रख दोगे तो अगंदा हो जाएगा दूषित तो हो जाएगा पात्र की गड़बड़ी नहीं है पात्र की गंदगी की गड़बड़ी है तो ये परमात्मा ने आपको हृदय ऐसा पात्र दिया है इसमें परमात्म ज्ञान रूपी अमृत आप भर सकते हो किंतु इस हृदय को पहले साफ तो करना पड़ेगा इसकी पात्रता तो तैयार करनी पड़ेगी तो जितनी अवधि लगी पात्र तैयार करने की उतने पात्र में जब समय लगा परिस्थिति ऐसी कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में सब अनुकूल ही आए किंतु परिस्थितियों का सदुपयोग कर लेना यह किसी सदपुरुष का ही काम है मैंने एक बार यही कथा चल रही थी तो तुलसीदास जी महाराज की जयंती आई तो मैंने आकर जब महाराज जयंती आई तो मैंने तुलसीदास जी महाराज के गुणगान गाए मंच से जब गुणगान गाए मंच से तो एक माता बड़ी पढ़ी लिखी है उन्होंने आकर के कहा महाराज जी आप बुरा न मानो तो एक बात कहें हमने कहा बोलो बोले ये जितने बड़े बड़े विद्वान महात्मा हुए हैं सबके जीवन में उनकी स्त्रियों की ही कृपा रही है हमने कहा बताइए कैसे कृपा रही बोले यदि तुलसीदास जी महाराज को रत्नावली ने कठोर वाक्य न बोले होते तो घर द्वार छोड़कर नहीं जाते तो कैसे उनको रामचरित्र लिखने का समय मिलता और बिल्लू मंगल जी को भी रत्नावली ने महाराज चिंतामणि ने बोल दिए यहां रत्नावली वहां चिंतामणि हमने कहा माताजी माफ करना मैं आपकी निंदा या किसी की निंदा की स्थिति से नहीं कह रहा हूं आज के तुलसी दालों, दासों को रोज रत्नावली कहती है वैराग्य शादी बनो काहे कोई सड्डी मांस के शरीर से लगे हुए हो मुझे लगता है पचास साल चालीस साल के बाद या वाक्य प्रत्येक स्त्री अपने पति को बोलती होगी जरूर बोलती होगी कारण क्या है वह जब शरीर के साथ आकर्षित होता है तो उनके जीवन में होता है कि अब भजन का समय किंतु कहां सब तुलसीदास जी बनते हैं क्या कहां निकल करके आते हैं निकल कर घर से प्रेमपुरी भी आना यह भगवान की कृपा का ही प्रतिफल है हजारों लाखों लोग हैं इस मोह नगरी में किंतु क्या सब सत्संग का रसत स्वादन कर पाते हैं क्या उनको ही मिलता है जिनके जीवन में भगवत कृपा है भगवत कृपा वैराग्य का हेतु है इसलिए अनुकूल परिस्थितियां आपके जीवन में आए बहुत कृपा है भगवान की उसको भी मैं स्वागत करता हूं किंतु यदि प्रतिकूल व्यवस्थाएं आए तो ये समझिएगा कि आपका परमार्थ सृजन होने वाला है आप परमार्थ की ओर बढ़ने वाले हैं आप भगवान की ओर बढ़ने वाले हैं उसकी भूमिका का यह लक्षण है उसकी भूमिका है ये वो पहले से भी उसकी सूचना है यह कि अब अध्यात्म की ओर बढ़ने का आपका जीवन आ गया है महाराज आज जब वैराग्यशाली बने दोनों एकांत में थे वहां आत्मदेव जी महाराज हैं और सामने आसन पर हमारे बैठे हुए हैं गोकर्ण जी वैसे देखा जाए तो पालन किया है आत्मदेव जी ने मुझे लगता है शास्त्रों का ज्ञान भी आत्मदेव जी ने ही दिया है उनको विद्वान बनाया है आत्मदेव जी ने उनको किंतु एक बात आपके सामने हम पुनः कह दें ज्ञान की जो आवश्यकता है ऐसा नहीं कि जो बात हम आपको बता रहे हैं वो आपको जानकारी नहीं है हमारे महाराष्ट्र का तो एक वाक्य है कि जितनी जानकारी है उसका शतांश भी यदि अपने जीवन में उतारने हमारा काम हो जाएगा शतानश जीवन में उतारें जानकारी की कमी नहीं है हम लोगों के जीवन में उतारने की कमी है अनुसरण की कमी है योग्यता की कमी नहीं है सब लोग जानते हैं कि मरेंगे सब लोग जानते हैं दुनिया ऐसी ही है किंतु साली बने तब तो काम बने आज हमारा जो एकांत शांत वातावरण था तो इन्होंने प्रयोग किए अब देखिए शिष्य के ऊपर कैसा प्रयोग चित्त का दुख का कारण क्यों विचार कीजिएगा दुखी क्यों हैं कई लोग तो रोग से ग्रसित है इसलिए दुखी हैं कई लोग अपने अपमान से दुखी है इसलिए दुखी है अपमान किसी ने कर दिया कई लोग अपने सब कुछ भगवान ने दिया है परमात्मा की कृपा से संपत्ति की कमी नहीं है घर में सुविधाओं की कमी नहीं है किंतु परिवार वाले अनुकूल नहीं है बेटी मानती नहीं कहना बेटा मानता नहीं कहना पत्नी कहना मानती नहीं है इसलिए दुखी है और यहां दोनों परिस्थितियां हैं यह आत्मदेव शरीर के कारण भी दुखी है क्योंकि शरीर को ताड़ित किया है बेटे ने शरीर की पीड़ा है और दूसरे पीड़ा पत्नी की भी है परिवार वालों की पीड़ा है कि इसने क्योंकि बाद में जब आत्मदेव जी को यह पता चला कि हमारा बेटा नहीं है ये ये तो बहन का इसके बेटा है हमको ठग करके ये बताया गया कि तुम्हारा बेटा है इसको अपना मैं मानता था कि मेरा बेटा है अरे इस बेटा हमारा हो ही नहीं सकता है तो देखो पत्नी से दुखी है बेटे से दुखी हैं, संबंधों से दुखी हैं, शरीर से दुखी हैं। अब सबसे पहले कुठाराघात इन्होंने शरीर पर किया साधो सावधान ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं साधक की दृष्टि से जितने झमेले संसार में हैं, इन झमेलों का कारण ये मूल शरीर ही तो है शरीर मूल है अब इस शरीर का किसी ने अपमान कर दिया या शरीर की किसी ने निंदा कर दी हमारी आपकी निंदा दुनिया में कोई व्यक्ति पैदा हुआ ही नहीं जो कर सके सामर्थ नहीं हमारी किसी की निंदा करने की और निंदा यदि हो रही है तो शरीर की हो रही है मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों को सुनाया था कि हमारे महाराज श्री सारे विद्वानों को बुलाते थे हम तो कई बार गौरवान्वित होते तो हृदय भराता है कि महाराज श्री ने इस अदार्थ को स्वीकार किया और हम कई बार गदगद होते महाराष्ट्र के दर्शन और चिंतन का प्रभाव पड़ करके सुन करके तो सारे के सारे दर्शन वाले चाहे वल्लभाचार्य जी महाराज की परंपरा के हों चाहे निम्बारकाचार्य जी परंपरा के चाहे रामानुजाचार्य की परंपरा के सब विद्वानों को बुलाते थे और उनके आचार्य बैठे हैं और आचार्य लोग पहले कुठाराघात हमारे शंकर संप्रदाय पर करें अद्वैत दर्शन पर उसका खंडन करते थे क्योंकि अद्वैत दर्शन का खंडन करने के बाद वह अपने मत की स्थापना करते हैं सभी दर्शनों का यही काम है दूसरे का खंडन करके अपनी बात स्थापित करना तो जब ये महाराज ये दर्शन दूसरे के खंडन करके अपनी स्थापित करें युक्ति दे दे करके अद्वैत दर्शन का तो महर्षि मुस्कुराते थे आनंद लेते थे उसका तो हमारे यहां कई कट्टर लोग थे अभी शंकराचार्य हैं दो शंकराचार्य पद में रहने वाले महापुरुष महाराष्ट्र के चरणों में थे भी द्वारिका के जो शंकराचार्य हैं, हमारे श्रूपानंद जी महाराज वो भी महाराष्ट्र के चरणों में थे और आज जो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भगवान हैं, हमारे पूज्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज वो भी महाराष्ट्र के आ थे वो तो हमारे सामने रूपानंद जी महाराज तो बहुत पहले चले आए निश्चलानंद जी महाराज तो हम जब आश्रम में पहुंचे हैं तब भी आश्रम में ही रहते थे वो हम लोग स्वामी पूज्य गोविंदानंद जी महाराज उनके पास गीता पढ़ने के लिए जाते थे तो ये सब ऐसी ऐसी प्रतिभाएं महाराज जी के समीप रहती थी तो जब कोई आकर के खंडन करता था तो ये लोग तिलबिला जाते थे क्योंकि इनको लगता था कि हमारे शंकराचार्य भगवान के मत को अद्वैत दर्शन को कैसे ये खंडित कर रहा है और बाद में कई बार कहते थे महाराज श्री आप जब बोलना तो इनके सब का मत का खंडन कर देना महाराज श्री जब मंगलाचरण करके बोलते थे तो किसी का मत का खंडन नहीं करते थे तो कहते थे आप अपने मत का खंडन करवाने के उनको बुलवाते हो क्या यहां महाराज श्री मुस्कराते थे और मुस्कुरा करके कहते थे स्वामी जी हमारा मत ऐसा है ही नहीं जो कोई खंडन कर सके अरे हम उन लोगों की युक्तियां देखते हैं कैसी कैसी युक्ति से वो खंडन कर रहे हैं कितनी सुख समृद्धि से खंडन कर रहे हैं हम उसका आनंद लेते हैं ये देखिए तो हमारा आपका जो स्वरूप है हमारा आपका जो निज स्वरूप है उसको दुनिया में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हो सका जो उसकी कोई निंदा कर सके ना उसकी निंदा की जा सकेगी और ना ही नारायण ना उसकी प्रशंसा भी क्या की जा सकेगी करेगा कौन जब उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं तो ये जितनी निंदा का विषय है उपेक्षा का विषय है अपमान का विषय है सब शरीर स्तर पर है शरीर स्तर के अलावा इसकी कोई धारणा नहीं है तो इसलिए गुरुजन क्या करते हैं देखते हैं यह शिष्य शरीर के अपमान से उद्विघ्न है शरीर की पीड़ा से उद्विघ्न है तो पहले बताते जरा विचार कर ये शरीर क्या है शरीर में क्या लगा हुआ है इस शरीर को आप ये क्यों मान रहे हो कि मैं हूं शरीर तुम नहीं हो सकते हो कारण क्या है, जो जो इसमें मटेरियल लगा है वो तुम नहीं हो सकते क्यों देह में क्या लगा है देहेश मांस रुधिरे भी देह में एक तो मांस है कि शरीर में क्या है मांस भरा हुआ है और दूसरे हड्डियां हैं तीसरे इसके ऊपर खाल है खून है मज्जा है और मलमूत्र भरा हुआ है इस शरीर के साथ जो अभिमति हो गई है कि शरीर मैं हूं कभी भी हम आप शरीर नहीं हो सकते हैं हाथ मेरा है ये तो चलेगा आप कहते हो हाथ में कभी, कभी आप कहते हो हाथ मैं हूं पैर में हूं नासिका में हूं आंख में हूं ये कोई नहीं कहता है शरीर मैं हूं ये तो जरूर कहते हैं अरे जब ये अंग मैं नहीं हूं तो ये शरीर में कैसे हो जाऊंगा शरीर मैं कभी हो ही नहीं सकता है शरीर के अंदर रहने वाला अच्छा गाड़ी में रह, बैठने वाला व्यक्ति आप कभी विचार कीजिएगा कार में बैठने वाला व्यक्ति यदि कहे मैं कार हूं मैं कार हूं तो बगल वाला कहेगा विवेकार है कार में बैठने वाला व्यक्ति यदि बोले कि मैं कार हूं तो लोग कहेंगे ये बेकार है तो शरीर में बैठने वाला यदि व्यक्ति कहे मैं शरीर हूं तो उसको कोई प्रशंसा करेगा क्या अरे जैसे नारायण वो गाड़ी है वैसे ये गाड़ी है गोविंद ने तो हमारे इसको कपड़े की उपमा दे दी गोविंद तो हमारे गीता में वासांस जीर्णान यथा विहय नवानि गृहणाति नरो ये कपड़े की उपमा ही दे दी अरे कपड़े के ऊपर कपड़ा पड़ा है ये शरीर भी एक कपड़ा है कोई स्त्री का कपड़ा पहने बैठा है कोई पुरुष का कपड़ा पहने बैठा है कपड़ा पहनने से कोई न स्त्री बन जाएगा ना पुरुष बन जाएगा कपड़ा पहनने से कभी बनने वाला नहीं है और हमने तो कपड़ा पहन करके एक बार स्त्री बनने का भी प्रयास किया किंतु तो बन नहीं पाए पकड़े गए वो तो जेल में जाने का नौबत थी किंतु तो बचा लिया हम यहीं से कहीं गए थे इलाहाबाद तो महाराज एक हमारे सज्जन है जो मैंने निवेदन किया था यहां काम करते हैं करते थे पहले अभी न्यू बम्बई में उन्होंने अपना बनाया है महाराष्ट्र के नाम से धीरू भाई मेहता तो शायद उनकी पत्नी या उनके मित्र की पत्नी इलाहाबाद जाने वाली थी और कुंभ का समय था किंतु अकस्मात वो नहीं जा पड़ी जा पाई तो मैं उसी की टिकट में चल पड़ा टिकट उसकी थी वो पचपन साल की और मैं उम्र शायद तीस साल का भी नहीं होऊंगा मैंने कहा मैं चलूंगा अब यहां से भुसावल तक तो यह शरीर चला गया टू टायर ए में थे जब टीटी आने वाला होता था तो ये घूंघट काड़ के बैठ जाते थे वृंदावन वाले हैं तो गोपी बनने का तो अभ्यास है और घूंघट काढ़ करके जब बैठ जाते थे इसमें तो मारा टीटी कई बार चला जाता था एक विशेष जांच आ गई जब विशेष जांच आई तो कहा ये देवी जी कहां हैं बोले ऊपर बैठी हैं तो उसने एक पर्दा हटाया तो मैं ही बैठा था घूगट काढ़े हुए अब जब काड़े उसमें थोड़ी हल्की दाढ़ी थी उसने कहा घूंघट हटाओ जो हटाया तो डाढ़ी वाला बाबा दिखा उसने कहा कि इसको मैं जेल भेजूंगा पांच छह लोग थे कहा कि इसका कोई तरीका नहीं है उन्होंने एक बात बड़ी विलक्षण की हमको इसके पहले जानकारी नहीं थी उन्होंने कहा कि फ्री यात्रा करने से ज्यादा अपराध है दूसरे की टिकट में यात्रा करना कोई मारा जी तो स्त्री की टिकट में आप यात्रा कर रहा है पुरुष होकर के इसको तो जेल भेजा जाएगा पुलिस वालों को बुला रहे थे तब तक इन लोगों ने समझौता किया उसको कुछ रुपया दिया नई टिकट बनाई गई बंबई से लेकर इलाहाबाद तक नई टिकट बनी और उसमें पेनाल्टी क्या बोलते हैं वो भी लगाया गया अपराध का दंड भी दिया गया किंतु इन लोगों के प्रयास से हम बच तो गए जेल जाने से किंतु बाद में मैं बैठ के सोचने लगा श्रवणानंद स्त्री की टिकट में चलने से जेल जाते हैं तो इस शरीर की टिकट में जाने बैठने से पता नहीं किस जेल जाएंगे याद रखिएगा जैसे स्त्री का कपड़ा स्त्री कोई महाराज पुरुष का कपड़ा पहनकर पुरुष नहीं बन सकती है वैसे कोई स्त्री पुरुष का कपड़ा पहनकर पुरुष नहीं बन सकती वैसे पुरुष स्त्री नहीं बन सकता है तो ये शरीर का कपड़ा पहन करके हम महाराज शरीर कैसे हो जाएंगे इसलिए पहला कुठाराघात इन्होंने किया ये बहुत विचार की बात है ये चिंतन करना चाहिए कि शरीर हम नहीं रटने की जरूरत नहीं है शरीर हम नहीं है शरीर हम नहीं है शरीर हम नहीं है यह रटने से काम नहीं बनेगा विवेक से काम बनेगा विवेक से विचार से काम बनेगा या मानस में हो जाए कि शरीर मैं नहीं हूं और या वैराग्य यदि आपके जीवन में हो जाए कि शरीर मैं नहीं हूं तो शरीर से जितने संबंधित दुख हैं जितने संबंधी पीड़ाएं हैं जितनी अशांति है जितनी वेदनाएं है सब समाप्त हो गई कि नहीं हो गई सारे झंझट ही मिट गए मूल में झंझट ये है और दूसरा झंझट राग का है एक तो मैं का संबंध यह दुख देता है और दूसरा मेरे का संबंध दुख देता है मैं और मेरा ही तो गड़बड़ करता है ये मैं हूं और ये मेरे हैं बस अब मेरा कौन है आप मैं क्या हूं ये तो आप ये गोकर्ण के वाक्य से चिंतन करेंगे ही और ये मेरा कौन है इसका चिंतन गोकर्ण जी ने कल जो किया है उसकी चर्चा आप कल ही करेंगे ये बहुत विषय इतना अनुपम विषय है ये श्लोक भी बड़े अनुपम है अब भागवत के क्रम में तो इन पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता इसलिए मैंने ये क्रम रखा है इसी ढंग से चिंतन होगा परमाराध्य श्री सदगुरुदेव के चरणों में हमारी प्रार्थना है जो गोकर्ण ने ज्ञान आत्मदेव को दिया है वह ज्ञान हमारे हृदय में अवतरित हो वह हृदय में हमारे प्रकाशवान हो केवल वह ज्ञान जीवहा का विषय न बने हमारे चिंतन का विषय बने हमारे विचार का विषय बने यही आराध्य श्री सदगुरुदेव के श्री चरणार विन्दों में प्रार्थना करता हुआ यही प्रार्थना है हमारी मति रति गति उन्हीं के चरणों में बनी रहे इतना ही कहता हुआ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरण विन्दों में समर्पित बोलो सदगुरुदेव भगवान की